धन्य श्री सुखदेव महाराज जी जो माया में नहीं फंसे भूमि परत भा डाबर पानी जिम जीवी ही माया लपटानी शुद्ध जल आकाश से वरसता है और जमीन में गिरने से वो शुद्ध जल भी मलिन हो जाता है धन्य श्री सुखदेव महाराज जी जो माया में नहीं लिपटे माया में रह कर जो माया से लिप्त नहीं होते माया के चक्कर में नहीं फंसते उसे कहा गया है भक्तों महात्मा जो माया के चक्कर में फंस जावे वो है जीवात्मा और जो माया को अपने इशारे पर नचावे उसे कहते हैं भक्तो परमात्मा माया को सब कोई भजे पर माधव भजे ना कोई जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी होई माया का तो सब भजन करते हैं पर माधव का भजन कोई नहीं करता यदि जी परमात्मा श्री गोविंद माधव का भजन कर ले तो माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती और वही हमारे परम पूज्य श्री सुखदेव जी हैं जिनका माया ने कुछ नहीं बिगाड़ा परम पूज्य श्री सुदको स्वामी जी कहते हैं हे ऋषि वरो भागवत को कहने से पहले सुनने से पहले नमन करना चाहिए तो किसे नमन करना चाहिए तो बड़ा सुंदर यह श्लोक है हम कथा को आरंभ करने से पहले कहते हैं नारायणम नमस्कृत्यम नरम नरोतमं दिव्यं सरस्वती व्यास तयनमीर सबसे पहले सुधगो स्वामी जी कहते हैं कि भगवान नर नारायण को नमन करना चाहिए जिनके पास ज्ञान का बहुत बड़ा भंडार है फिर माता सरस्वती को नमन करना चाहिए जो ज्ञान की देवी है बुद्धि की देवी है और फिर व्यास देव जी को नमन करना चाहिए जिन्होंने ज्ञान को शास्त्र के रूप में किताब के रूप में हमें दिया ऐसे भगवान नरनारायण को माता सरस्वती को और भगवान व्यासदेव जी को नमन कर कर व्यासदेव जी के शास्त्रों को सुनना चाहिए और पढ़ना चाहिए सुद को स्वामी जी कहते हैं मुने साधु पुरुषो हम भगवत विदलोक मंगलम कृष्णम संप्रश्नो आत्मा सुप्रसीद अरे ऋषिवरो आपका आपका कल्याण हो क्योंकि आपने कृष्ण कथा के विषय में प्रश्न किया अब कृष्ण कथा में किस किस जीव का कल्याण होता है अब साफ कही कथा हो रही है किसने ने ये क्या हुआ दूर खड़े एक व्यक्ति ने कहा कि वहां पर कृष्ण कथा हो रही है पूछने वाला बताने वाला पंडाल में बैठकर सुनने वाला और कथा को कहने वाला इन सब का कल्याण होता है और सुध को स्वामी जी कहते हैं कि ऋषि आपने तो जीवों का कल्याण कर दिया इसलिए आपने प्रश्न किया था कि जीवों का कल्याण कैसे हो तो सुनिए कैसे होगा जीवों का कल्याण सवे कुमसाम पर धर्मो यथो भक्ति रथो क्षे प्रतिहता यत्मा संप्रसीदति संपूर्ण जीवों का कल्याण वो होगा भगवान की भक्ति अहेतुकी भक्ति निष्काम भक्ति कामना रहित भक्ति इसी से जीवों का क्या होगा कल्याण <coughs> और दूसरा प्रश्न शास्त्रों का सार अब शास्त्रों का निचोड़ भी यही है जितने भी शास्त्र पढ़ लो बहुत बड़ा बड़ा ज्ञान होगा लेकिन ज्ञान के बाद शास्त्र कह देगा कि जीवों का कल्याण और शास्त्र का निचोड़ वो है भगवान की भक्ति मानव का कल्याण भी कैसे होगा भगवान की भक्ति करने से कल्याण होगा और शास्त्र का निचोड़ क्या है वो भी भगवान की भक्ति है और भक्ति का अर्थ क्या होता है भक्ति का अर्थ होता है भक्तो भगवान से विवाहित हो जाना भक्ति का अर्थ भगवान से विवाहित हो जाना और जीव जब परमात्मा से विवाहित हो जाता है तो परमात्मा की भी संतान भी होती होगी जी हां साहब सुद गोस्वामी जी कहते दो संतान होती है वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनत्याशु वेराग्यम ज्ञानमचा यदि हे तु कर्म दो संतानें होती हैं ज्ञान और वैराग्य आपने भागवत महात्मिक कथा में श्रवण किया कि भक्ति के दो बेटा थे ज्ञान और वैराग्य इसलिए भक्ति का अर्थ होता है कि भगवान से विवाहित हो जाना भक्ति तो बड़ी बड़ी कर रहे हो तीन तीन दिन तक व्रत रख रहे हो तीर्थ धामों पर बगैर चप्पल के जा रहे हो बाल नहीं बना रहे हो दाढ़ी को बढ़ा रहे हो अरे भक्ति तो साफ इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हो अगर आपके अंदर ज्ञान और वैराग्य नहीं आया इसका अर्थ हुआ कि आपकी भक्ति बांज है बाज भक्ति कैसे अब भैया कन्या का विवाह होता है स्त्री का विवाह होने के बाद वह स्त्री गर्भवती होती है पति के द्वारा संतान की प्राप्ति होती है विवाह तो हो गया संतान नहीं हुई तो वो स्त्री वो बांझ के लाती है इसलिए भक्ति तो बड़ी बड़ी कर रहे हो ज्ञान ना आवे अब ज्ञान कोई तत्व का ज्ञान नहीं सब हमारे यहां तो बहुत से ऐसे कथा वक्ता भी हैं। गीता पढ़ने के बाद कहते कृष्ण भगवान ही नहीं है एक साहब ने हनुमान मंदिर में हनुमान जी के जन्मदिन पर कथा कही अब आप सुने कैसे कथा कही हनुमान जी सीता मैया के पास जाते हैं सीता मैया को राम की महिमा बताते हैं लेकिन एक वो कृष्ण है कि अपने मुंह से अपनी तारीफ कर रहा है तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि राम और कृष्ण कौन है साहब गीता पढ़कर भी कृष्ण को भगवान नहीं मानते कुछ लोग तो कहते हैं हम राम रामकुली के वो कृष्ण कुली के ये भी बड़ा चक्कर है साहब आप अपने आप को रामकुली से कह दो या कृष्ण कुली से कह दो गीता तो दोनों को ही सुननी पड़ेगी साहब श्रीमद भगवद गीता भगवान कृष्ण ने अपने मुखारविंदु से कहा किसको सूर्य को तो सूर्य कौन है साहब राम जी के पूर्वज और राम जी कौन है साहब सूर्यवंशी है अरे अब तो आपको गीता सुननी पड़ेगी आप रामकुली के भी हो तो क्या हुआ कृष्ण की गीता तो आपको सुननी पड़ेगी और जो गए हम कृष्ण को लिखे उनको भी कृष्ण कथा सुननी पड़ेगी गीता जो भेद कर रहा है परमात्मा के अंदर साफ वो ज्ञानी नहीं है इसलिए गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि कुछ लोग तो कुछ लोगों से मेरे विषय में सुन लेते हैं भक्ति में मगन हो जाते हैं लोगों से सुनने से ही मेरी भक्ति में लग जाते हैं अरे मेरी नजर में तो भक्तो वो उस पंडित जी से भी उत्तम व्यक्ति है तो भक्ति कौन भगवान की प्रिय भक्ति का अर्थ भगवान से विवाह हित हो जाना और विवाह के बाद परमात्मा की दो संतान हो जाना और कौन सी संतान ज्ञान और वैराग्य भक्ति बड़ी बड़ी कर रहे हो राम कृष्ण को नहीं जाना भेद कर रहे हो ज्ञान अभी आया नहीं वैराग्य अरे धूम्रपान कर रहे हो मदिरा को पी रहे हो बड़े बड़े ज्ञान की बात कर रहे हो अरे साहब वो किस काम का ज्ञान जिस ज्ञान ने आपके अंदर कोई असर नहीं किया अगर आपके अंदर भक्ति जागृत होती आपके अंदर सच्चा ज्ञान जागृत होता ज्ञान के बाद आप में वैराग्य जागृत होता तो धूम्रपान कर वेद उपनिषद पुराणों की बात नहीं करते मदिरा पीकर भगवान के भजन को नहीं गाते गौमांस खा रहे हैं सब अरे सब खाओ पियो ऐश करो ऐसा कहते हैं बोलो तो भाई फिर कहते हैं कि के हमसे ब्राह्मण लोग नफरत करते हैं ब्राह्मण लोग आपसे नफरत करते हैं क्यों साहब बोले शूद्र है हम जात के अच्छा आप शूद्र हो तो केवट महाराज कौन थे ब्राह्मण थे निषाद राज कोई बहुत बड़े ब्राह्मण थे अरे गले गले लगाया केवट महाराज जी ने ठाकुर जी को आप केवट तो बनकर देखो कोई आपसे भेद नहीं करेगा सबरी मैया कौन थी जाति की ब्राह्मण थी नहीं साहब शूद्र थी भीलती जात की उनके झूठे बेर खा रहे हैं भगवान हमारे क्यों नहीं खा रहे हैं सबरी जैसे तो बन जाओ इनसे क्यों नहीं कोई भेद कर रहा महारुषि नवल साहेब कौन थे चमककारी संत नेत्र भूषणम नवल होए शिरोमणि संत तो इनका मंदिर भारत माता मंदिर में इनको इनको की जगह दे दी गई इन जैसे बन जाओ कोई आपसे भेद नहीं करेगा कोई आपसे नफरत नहीं करेगा ऐसा कर कर दिखाओ ऐसी भक्ति करो लोग आपका नाम ले हैं आपके शब्दों को सुनकर लोग भक्त बन जावे आपके जीवन में त्याग आ जावे आपके शब्दों को सुनकर दूसरों के जीवन में त्याग आ जावे ऐसी भक्ति ऐसा वैराग्य होना चाहिए सब? अगर ये नहीं आया इसका मतलब आपकी भक्ति बांझ है <laughs> एक कन्या जब उसका विवाह नहीं होता तो वे कन्या जब किसी अपने मित्र को घर पर लेकर आती है तो क्या कहती है ये मेरी माँ ये मेरे पिताजी ये हमारा घर ये हमारी गाड़ी ये हमारे भैया सबका परिचय करवाती है हमारे हमारे हमारे कन्या का विवाह हो गया सब कन्या अपने ससुराल में चली गई अब ससुराल में चली गई माता जी की तबियत कुछ ठीक नहीं थी दो चार दिन के लिए माता जी ने घर पर बुला लिया एक दिन हुआ दो दिन हुआ और वे कन्या जो हमारा हमारा कहती थी आज वे कन्या माता जी को कहती है कि मैया अब तीन दिन हो गए हैं मेरे घर पर सबको कष्ट हो रहा होगा मेरे पतिदेव को कष्ट हो रहा होगा मेरे बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है इसलिए मैया मैं तो अपने घर पर चलती हूं हरे राम ये तो वही कन्या है जो पहले कहती थी कि मेरा घर मेरी माँ मेरी गाड़ी मेरे पिताजी अरे मेरा मेरा कहने वाली जिस घर को वो आज उसे पराया कह रही है और जो पराया घर था उसको अपना कह रही है ऐसा क्यों क्योंकि कन्या का विवाह हो गया है सदगुरुदेव जीव का परमात्मा के संग भक्तों विवाह करवा देते हैं और मंगलसूत्र सूत्र पहना देते हैं कंठी माला गले में एक महात्मा ने कह दिया ये तिलक लगाना हे माला पहनना चोटी रखना ये धोती पहनना अरे ये तो सब लोग दिखावा है अगर ये सब लोग दिखावा है साहब आपकी पत्नी को मांग भरने की क्या आवश्यकता है मोटा मोटा तीका लगाने की क्या बिंदिया लगाने की क्या आवश्यकता है मंगलसूत्र को क्यों लटका कर घूमती है इतना श्रृंगार क्यों करती है साहब वो आपकी पत्नी तो आप भी तो किसी की पत्नी हो परमात्मा की और गुरुदेव तो बहुत बुद्धिमान होते हैं भगवान कहते हैं मैं तो चतुर हूं लेकिन जो मेरे भक्त ने मुझसे दो हाथ आगे है गुरुदेव जब अपने शिष्य को दीक्षा देते हैं गुरुदेव विचार करते हैं कि मैंने भगवान के, के सोमुख इसे बिठा तो दिया ना जाने वो इसे भोग लेंगे नहीं लेंगे मेरे शिष्यों को परमात्मा स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे तो गुरुदेव महाराज ने भगवान की कमजोरी को पकड़ लिया कौन सी कमजोरी बोले तुलसी के बिना तो भोग लेते ही नहीं है तो गुरुदेव ने भी उठाकर गले में तुलसी की माला पहना दी और ठाकुर जी से कह दी अरे वो ठाकुर जी परमात्मा जी हमारे बच्चे हैं अब ठाकुर जी देख रहे हो उसके गुण अवगुण अरे ठाकुर जी बोले देखो कितने चतुर है तुलसी गले में डाल दी और तुलसी के बिना मैं भोग नहीं लेता हूं और जहां पर तुलसी आ जावे मैं तो उसे भोग ले लेता हूं तो गुरुदेव जब दीक्षा देते हैं अपने शिष्य को कंठ में तुलसी माला हाथ में तुलसी माला थमा देते क्यों थमा देते अरे प्रभु इससे इसके कर्मों के द्वारा नहीं अपनाओगे लेकिन धर्म के नाते तुलसी की माला इसने धारण करी हुई है और जहां पर तुलसी होती है उसी आप भोग लेते हैं अब तो मेरे बच्चे को आपको भोग लगाना ही पड़ेगा सतगुरुदेव परमात्मा के संग जीव का विवाह करवा देते है साहब इसलिए परम पूज्य सुध को स्वामी जी कहते हैं कि धर्म तो बड़े बड़े कर रहे हो कर्म तो बड़े बड़े कर रहे हो लेकिन भगवान के प्रीति प्रेम नहीं है भक्ति नहीं है श्रद्धा नहीं है ईश्वर के लिए कुछ त्यागा नहीं तो श्रम एवही केवलम वो तो श्रम की बात है सब बेकार है हो गया बत्ती चली गई साहब घर की अब हमने घर में लेटे लेटे विचार किया शायद पूरे मोहल्ले की बत्ती चली गई होगी दरवाजा खोला चौंके क्यों चौंके मोहल्ले की तो बत्ती आ रही हमारी बत्ती गायब है इसका अर्थ पी एन में फोल्ड नहीं फोल्ड नहीं फोल्ड तो हमारे घर के अंदर ही है अब क्या करें साहब तो किसी अच्छे बिजली वाले को बुलाओ वो आपके कनेक्शन को सही करेंगे और जब आपके कनेक्शन को सही करेंगे तो आपके घर में भी बत्ती आ जाएगी दूसरों दूसरे जो उस परमात्मा के लिए पागल हुए हैं मगन उनके भजन को कर रहे हैं कीर्तन कर रहे हैं जप कर रहे हैं रो रहे हैं उस परमात्मा के लिए इस सब भाव हम में क्यों नहीं आ रहा क्योंकि हमारा कनेक्शन खराब है तो किसी अच्छे सतगुरु, किसी अच्छे वैष्णव से भगवान के विषय में सुनो समझो उनके नाम का जप करो तब वो कनेक्शन आपके पास भी आ जाएगा हंडिया में दूध डाला साफ दूध फट जावे बार बार हंडिया में दूध डाल रहे हैं दूध फट रहा है आखिर हो क्या रहा है भैया दूध इसलिए फट रहा है कि आपकी हंडिया में खटाई लगी है और खटाई लगी हंडिया में दूध कभी पक नहीं सकता इसलिए आप अपनी हंडिया को साफ करो अपने आप वे दूध पक जाएगा <coughs> तो अच्छे वैष्णव का संग कर कर भगवान के चरित्रों को सुनकर वे परम पुरुष परमात्मा कैसे हैं भक्तों उनकी भक्ति में लग जाओ आपका कल्याण हो जाएगा अच्छा धर्म का अर्थ क्या है तो धर्म का अर्थ होता है मोक्ष मोक्ष का नाम अपवर्ग है क्यों है अपवर्ग अपगता वर्ग अपवर्ग अप जहां पर कोई वर्ग नहीं हो उसे कहते हैं अपवर्ग हम लोग कई वर्गों से जुड़े हैं स्त्री वर्ग पुरुष वर्ग संत वर्ग ब्राह्मण वर्ग क्षत्रिय वर्ग शूद्र वर्ग वेश्य वर्ग हम कई वर्गों से जुड़े हुए हैं और जहां पर वर्ग खत्म हो जावे उसे कहते हैं अपवर्ग इसलिए पांच अक्षर अपवर्ग में कहे गए हैं पहला अक्षर है प मोक्ष प्राप्ति हो जाने पर जीव का पतंग नहीं होता जीव का नाश नहीं होता इसलिए जो प है वो है अपवर्ग दूसरा है फ मोक्ष प्राप्ति हो जाने पर जीव को किसी प्रकार की फल आसान नहीं रहती इसलिए फल का फे भी अपवर्ग है तीसरा शब्द है भक्तों ब मोक्ष प्राप्ति हो जाने पर जीव बंधन से मुक्त हो जाता इसलिए बंधन का जो ब वो भी अपवर्ग है चौथा अक्षर है मोक्ष प्राप्ति हो जाने पर जीव को किसी प्रकार का भय नहीं रहता इसलिए भय का भ यह भी अपवर्ग है और पंचवा मोक्ष प्राप्ति हो जाने पर जीव की मृत्यु नहीं होती इसलिए मृत्यु का म यह भी अपवर्ग है ये पांच शब्द जो बताए गए इसे कहते अपवर्ग अच्छा जीवन का परम लक्ष्य क्या तो सुध को स्वामी जी कहते हैं जीवस्य तत्व जिज्ञासा तत्व जिज्ञासा जीवन का परम लक्ष्य तत्व जिज्ञासा <coughs> आप किसकी तत्व जिज्ञासा करें तो कौन वो तत्व जिसके आप तत्व जिज्ञासा करें तो सुध को स्वामी जी कहते हैं वदंती तत्व तत विदनम तत्व यदि ज्ञान मध्य भ्रमती परमात्माति ती भगवानी ति शब्द ब्रह्म परमात्मा और भगवान ब्रह्म ब्रह्म किसे कहते हैं ज्ञानी उस ब्रह्म को कहता है निर्गुण निर्विशेष निराकार ज्ञानी उसे कहता निराकार और निराकार भक्ति तो बड़ी कठिन बताई गई है भगवत गीता के बारहवें अध्याय के श्लोक नंबर 5 में भगवान ने कहा कि अर्जुन जो लोग मेरे निराकार रूप का ध्यान करते हैं पूजन करते हैं उनके लिए तो प्रगति पाना बहुत मुश्किल है इसलिए ब्रह्म कहते हैं निराकार कौन कहता है ज्ञानी और दूसरा है परमात्मा तो परमात्मा किसे कहते सगुण निराकार है और दिखता नहीं है जैसे बिजली के तार में करंट है अब हमें थोड़ी पता लगेगा बिजली के तार में करंट है कि नहीं है भी और दिख भी नहीं रहा अब बिजली के तार को कोई हाथ लगा ले करंट तो साफ जोरदार जैसा करंट लगेगा उसे इसे कहते सगुण निराकार है और दिखता नहीं है तो योगी क्या कहता है कि है और दिखते नहीं है भगवदगीता के दसवी अध्याय में श्लोक नंबर बीस में कहते हैं कि अहम आत्मा गुणा केश तो जीवों में अर्जुन में ही आत्मा हूं तो आत्मा कौन परमात्मा और परमात्मा का अर्थ है और दिखते नहीं है लेकिन चेतना सबको देते हैं और तीसरा शब्द है भगवान भगवान सगुण साकार इसलिए गीता में भगवान कृष्ण ने दूसरे बारहवें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा अर्जुन जो लोग मेरे साकार स्वरूप का ध्यान करते हैं मेरे विग्रह का पूजन करते हैं अरे वो तो मुझे तुरंत प्राप्त कर लेते हैं कहने का अर्थ यह कि ब्रह्म परमात्मा भगवान वो तो एक ही हैं और बन गए अनेक इसलिए सुद्ध गोस्वामी जी कहते हैं तस्मा देखे नमनसा मनसा भगवान सत्वतांपति श्रोतव्य की धायह पूज्यस्य नित्यधा इसलिए उसी ही परमात्मा की कथा को सुनना चाहिए उन्हीं के नाम का कीर्तन करना चाहिए उन्हीं का ध्यान करना चाहिए और उन्हीं का पूजन नित्य करना चाहिए जो परमात्मा सर्वव्यापी है नष्ट प्रयास से नित्यं भागवतम सेवया भगवती उत्तम स्लोके भक्तिर भवती नष्ट भागवत कथा और भागवत संतों का सं करने से अवगुण खत्म होते हैं भक्ति जागृत होती है ज्ञान जागृत हो जाता है वैराग्य जागृत हो जाता है इसलिए संतों का संग करने से जीव का कल्याण होता है साधु संग साधु संगे सर्वत्र शास्त्र कहिए, लाभ मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि हो साधु का संग करने से थोड़ा सा भी जीव का कल्याण हो जाता है भगवान भगवान वासुदेव का ध्यान करना चाहिए यज्ञ किसके लिए किया जाता है भगवान वासुदेव के लिए वासुदेव परा वासुदेव परमख वासुदेव परम योग वासुदेव परा कि वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तप वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परागति वेद को जानने कर भगवान वासुदेव को जानना यज्ञ भगवान वासुदेव के लिए किया जाता है योग क्रिया ज्ञान तप धर्म और धाम में भी वासुदेवी है इसलिए जीवों को उन्हीं वासुदेव भगवान का भजन करना चाहिए जो सबके रक्षक है सबके साक्षी हैं